नाम अमोल है धन वंते घर होए, परख नहीं कंगाल हूं सहजों डारों खोए, प्रभुताई तो सोने जैसी है प्रभु पारस जैसा अगर तुम्हारे सामने पारस पत्थर रखा हो और सोने का ढेर रखा हो तुम सोना चुन लोगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि यह जो पत्थर है पत्थर नहीं ये तो जितने लोहों को छू देगा वो सभी सोने हो जाएंगे और जो तुम चुन रहे हो वो भला सोने जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन इसके छूने से सोना नहीं होगा पारस नाम अमोल है वो परमात्मा जो है प्रभु जो है वो पारस नाम अमोल है धन बंते घर हो वो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है उन सौभाग्यशालियों को मिलता है जो कार्य की श्रृंखला के बाहर छिटकने में सफल हो जाते वे ही धनवंत हैं, जिनके पास पारस है हालांकि बाजार में तुम पारस बेचने जाओगे तो शायद कोई दो पैसे देने को तैयार ना हो या शायद कोई पुराने गांव में जहां अभी भी साग सब्जी पत्थर से तौली जाती कोई राजी हो जाए कि चलो दो पैसे में दे जाओ बटखरे का काम आ जाएगा अन्यथा कौन पारस को खरीदेगा पारस पत्थर ही है आखिर उसमें छिपा है कुछ पर उसका तो पता जिसको हो उसी को पता होता है सोना प्रकट दिखाई पड़ता है पारस का कोई मूल्य नहीं आंक सकता सोने का मूल्य आका जा सकता है पारस नाम अमोल है धन बंते घर हो परमात्मा जिनके पास है उनके पास पारस वो जो छूते हैं वही सोना हो जाता है उनके शब्द शब्द में आचरण आचरण में सोना ही सोना बिखर जाता है जहां चलते हैं वहां धूल सोना हो जाती है। जहां तुम्हें नरक मालूम पड़ता है वहां भी जिसके पास पारस नाम अमोल है वो आ जाए तो स्वर्ग हो जाता है। मैंने एक सूफी कहानी सुनी एक पंडित रात सोया स्वप्न देखा स्वर्ग में पहुंच गया है थोड़ा अच्छा चकित हुआ क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था देखा कि स्वर्ग में कोई प्रार्थना कर रहा है कोई कुरान की आते पढ़ रहा है लोग बड़े तल्लीन है लेकिन उसने कहा हम तो सोचते थे कि प्रार्थना और ये कुरान ये सब संसार से मुक्त होने के उपाय अगर स्वर्ग में भी आके इन्हीं को पढ़ना है तो सार ही क्या हुआ तुम्हारे साधु संन्यासी पंडित भी यही सोचते कि थोड़े दिन की तकलीफ झेल लो उपवास करना है थोड़े दिन का स्वर्ग में तो कल्प वृक्ष मिलेगा फिर क्या उपवास असल में मन ही मन में वो सोचते हैं कि जो नहीं उपवास कर रहे हैं भटकेंगे नर्क में तब उनको पता चलेगा यह हम थोड़ी सी तकलीफ झेल रहे हैं सदा के लिए इंजाम हो जाएगा होशियार आदमी थोड़ी सी तकलीफ से सदा का सुख कमाता है ना समझ थोड़े से सुख के लिए सदा का दुख कमा लेते हैं। तुम्हारे साधु सन्यासी जानते हैं कि तुम नरक में जाओगे वो जानते हैं कि तुम मूढ़ हो बुद्धिमानी तो वो कर रहे हैं वो तुमसे ज्यादा कुशल दुकानदार है वह यह कह रहे हैं कि जरा सी तकलीफ है आज की फिर कल स्वर्ग है देर ही कितनी है निकल जाएगी ऐसा राम भजन कर करके दो चार दस पचास साल की बात है फिर कल्प वृक्ष मगर वो पंडित हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है ये तो हम जिंदगी में वहां कर रहे हैं और यहां भी यही हो रहा है स्वर्ग का सार क्या है कहां है कल्प वृक्ष कहां है शराब के झरने कहा है अपसराए कोई दिखाई नहीं पड़ती ये क्या चल रहा है लोग तो, कुरान की आयत यहां भी पढ़ रहे हैं तो फिर फर्क क्या है तो उसने किसी से पूछा एक देवदूत से कि यह मामला क्या मेरी समझ में नहीं आता इससे मेरी बुद्धि बड़ी भ्रमित हो रही मैं तो इसलिए कुरान पढ़ रहा हूं कि थोड़े दिन की बात और है पहुंच गए एक दफा भीतर झंझट मिटी कुरान वरान सब बाहर ही छोड़ जाएंगे ये सब यहां कुरान चल रहा है। यहां भी क्या उपवास करना पड़ते हैं रोजा रमजान यहां भी रखना पड़ता है तो फिर पृथ्वी में और इसमें फर्क क्या है और अपसराए कहां हैं आपके झरने कहां बह रहे हैं कल वृक्ष कहां है ये संत यहां स्वर्ग में ये क्या कर रहे हैं उस देवदित का क्षमा करें आपके स्वर्ग की परिभाषा में कहीं भूल हो गई आप सोचते हैं संत स्वर्ग जाते हैं तो आप गलत सोचते हैं संत जहां होते हैं वहां स्वर्ग है। इसलिए संतत्व से कोई छुट्टी नहीं मिलती कभी भी ये ध्यान रखना ऐसा मत सोचना कि थोड़े दिन की तकलीफ झेल ली फिर संतत से छुट्टी लेके मजा मौज करेंगे फिर स्वर्ग में जो एक दफे प्रवेश पा गए तो फिर दिल खोल के भोग लेंगे यहां थोड़ा थोड़ा बंधन रख लेना ऐसा मत सोचना संतत्व से कोई छुट्टी नहीं और जिस संतत्व से छुट्टी लेने का मन हो जानना कि वो तुम्हारे ऊपर ऊपर है भीतर नहीं भीतर के संतप से कोई कभी छुट्टी लेना चाहेगा वही तो स्वर्ग है संत स्वर्ग में जाते हैं ऐसा नहीं संत स्वर्ग है कुरान की आयत पढ़ के कोई स्वर्ग में जाता है ऐसा नहीं कुरान की आयत में स्वर्ग है जिसको दिखाई पड़ गया वो फिर पढ़ता ही रहेगा उसको छोड़ना क्या है उसका सुख तो रोज बढ़ता ही चला जाता है प्रार्थना स्वर्ग जाने के लिए नहीं है प्रार्थना स्वर्ग है जिसने जान ली वो सदा सदा के लिए प्रार्थना में डूब गया वो ऐसा थोड़ी चाहेगा कि कोई ऐसा दिन आए छुट्टी मिल जाए जिस दिन प्रार्थना ना करनी पड़े तब तो तुम प्रार्थना को पहचाने ही ना वो तो काम संसार की ही बात रही वो तुम्हारा प्रेम ना बना प्रेम से कभी कोई छुटकारा चाहता है प्रार्थना से कभी कोई मुक्ति चाहता है परमात्मा को कभी कोई भूलना चाहता है जान लिया वो कभी नहीं पारस नाम अमोल है धनवंत घर होए परमात्मा का नाम उसी की समझ में आता है जो परम सौभाग्यशाली है या परमात्मा का नाम समझ में आ जाए वो परम सौभाग्यशाली है उससे बड़ा फिर कोई सौभाग्य नहीं वही धनवंत है किसी और धन में मत उलझ जाना राम नाम के धन के बिना सब धन गरीबी है राम नाम का धन न मिले तब तक तुम नंगे ही नाहक तलवार लिए खड़े रक्षा कर रहे हो कि कोई चोरी ना कर ले जाए तुम्हारे पास कुछ है नहीं परख नहीं कंगाल हूं वो जो दुभा अभागा है उसे परख नहीं है पारस रखा है वो सोना चुनता है परस परख नहीं कंगाल हूं सहजो डारे खो सहजी खो देता है उसको जो सदा उपलब्ध है और उसके पीछे पड़ जाता है जो कितना ही पीछे पड़े रहो कभी मिलेगा नहीं राम सदा उपलब्ध है काम कभाव कभी उपलब्ध नहीं राम अभी मिला है आंख खोलने की बात है काम तुम जन्मों जन्मों तक भटकते रहो कभी ना मिलेगा क्योंकि काम का स्वभाव ही यही है कि वो नहीं मिलता वो उसके स्वभाव का अंग है काम कभी तृप्त नहीं होता तृष्णा दुष्पूर्ण वो उसका स्वभाव है राम सदा उपलब्ध है वो उसका स्वभाव है एक के पीछे दौड़ना होता है सिर्फ दौड़ना उपलब्धि कभी नहीं और एक सदा उपलब्ध है थे। रुके ठहरे की जाना परख नहीं कंगाल हूं सहजो डारे खोए सहजो सुमरण कीजिए हृदय मां ही दुरा है लेकिन सच जो कहती है परमात्मा का स्मरण इस, इस भांति करना हृदय में दोहराना किसी और को बताना मत क्योंकि बताने की आकांक्षा तो हीन ग्रंथी से पैदा होती वो जो आकांक्षा है कि दूसरों को पता चल जाए कि मैं धार्मिक हूं देखो मंदिर जा रहा मस्जिद जा रहा गुरुद्वारा जाता हूं देखो रविवार कभी चूकता नहीं चर्च जाने से दुनिया को पता चल जाए कि मैं धार्मिक हूं ये तो दुनिया का ही हिस्सा हुआ है परमात्मा को दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है और अंधों को दिखाओगे भी कैसे जो काम में दौड़ रहे हैं तुम्हारे राम को देख भी कैसे सकेंगे तुम दिखाओगे वो कहेंगे कि रखो ये अपना सामान अपने पास अभी हमें ये खरीदना नहीं हमारे किस काम का ये पत्थर ले आए पारस कहानियों में होता है असलियत में थोड़ी हटो अभी हम सोने की दौड़ में लगे तुम दिखाना मत क्योंकि दिखाने से कोई संबंध ही नहीं है उसे पाना है परमात्मा कोई प्रदर्शन नहीं है वो कोई एग्जीबिशन नहीं है संसार प्रदर्शन है अगर तुम्हारे पास धन है और तुम न दिखाओ तो होने का सारी क्या तुम्हारे पास हीरे जवारात है तुम जमीन में गाड़े रखे रहो क्या फायदा उनको दिखाना पड़ेगा मौके बेमौके उनको निकालना पड़ेगा शादी विवाह में मंदिर में क्लब में कहीं कही ना कहीं उनको दिखाना पड़ेगा नहीं तो सारी क्या है तुम जमीन में रखे रहो हीरे जवाहरात करोड़ों के और किसी को पता ना चले तो हीरे जवाहरात हैं कि कंकड़ पत्थर हैं क्या फर्क पड़ता है मैंने सुना है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी तिजोरी में पांच सोने की ईंटें रखे था उसका बेटा जरा फक्कल तबीयत का था मस्ती मौज उसने धीरे धीरे वो पांच ईंटें खिसका ली मजा कर लिया और हर ईंट की जगह उसने एक लोहे की ईंट उसी बजन की रख दी बाप को बुढ़ापे में दिखाई भी कम पड़ता था और अंधेरे में तिजोड़ी थी वो उसको ऐसा खोल के हाथ फेर के देख लेता था ईट थी बात खत्म थी दरवाजा लगा के प्रसन्न था वो तो मरने के पहले अड़चन हो गई मरने के पहले उसने आंख खोली और कहा कि मेरी ईंटें ले आओ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई तो ईंटें लाई गई पत्नी ईटें निकाल के लाई तो हैरान हुई क्योंकि वो तो लोहे की थी समझ गई कि बेटे की करतूत है मरते आदमी ने जब ईटें देखी वो लोहे की थी एक क्षण को तो धक्का लगा एक क्षण को तो लगा कि तो लुट गया लेकिन अब मौत करीब आ रही थी तब लुटने से भी क्या फर्क पड़ता था फिर एक हंसी भी आ गई और हंसी ये आएगी ये भी बड़ा मजा रहा जिंदगी इसी मजे में गुजार थी कि सोने की ईटे ईटें तो लोहे की थी तुम्हारे घर में तुमने अगर धन गड़ा कर रखा है क्या सार धन दिखावा है उसका मजा ही दिखाने में इसलिए तो लोग जितना उनके पास नहीं उससे ज्यादा दिखलाते सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिस वालों को नहीं दिखलाते बाकी सबको दिखलाते जो नहीं है वो भी दिखलाते टेबल पर फोन रखे रहते हैं उसका कहीं कनेक्शन ही नहीं मैंने तो एक बार ऐसा सुना कि नसरुद्दीन ने ऐसा फोन रख लिया दफ्तर जमाया था तो बिना फोन के दफ्तर तो जस्ता भी नहीं एक आदमी भीतर आया उस पर प्रभाव बांधने के लिए उसने कहा जरा एक मिनट रुके फोन उठाकर उसने बातचीत की फिर उसने पूछा उस आदमी को प्रभावित करने के लिए फोन तो कहीं जुड़े ही ना था पर बातचीत की दो चार शब्द कहे उसने फोन रखा सो पूछा कही कैसे आए उसने कहा मैं फोन कंपनी से आया हूं जोड़ने के लिए उसको पता नहीं कि फोन कंपनी से आए हुए धन का तो मजा दिखावे में है जो नहीं है वो भी आदमी दिखाता है दूसरों से उधार चीजें लोग मांग लेते हैं उनको भी दिखाते हैं कि उनकी अपनी संसार दिखावा है परमात्मा दिखावा नहीं उसे तुम संभालना भीतर सहजो कहती सहजो सुमरन कीजिए हृदय मा ही दोहरा हृदय में ही दोहराना ना ओठ ओंठ सुनना हिले ओठ ओंठ को भी पता ना हो पाए कि तुम हृदय में क्या दोहराते हो सके नहीं कोई पाए और किसी को पता ना चल सके कोई लाख खोजे तो तुम्हारे भीतर क्या छिपा है उसका पता ना चल सके छिपाना क्योंकि जितना तुम छिपाओगे उतना ही गहरा चला जाएगा दिखाना तुम जितना दिखाओगे उतना बाहर बाहर फैल जाएगा दिखावा परिधि का होता है केंद्र को तो छिपाना होता है जो गहनतम है वो तो गहनतम में छिपाना चाहिए छिपाए चले जाना और भीतर और भीतर और भीतर जितनी जगह में भीतर लेते जाना एक दिन आएगा तुम्हारे अत्यंत केंद्र पर परमात्मा का नाम होगा स्मरण होगा शब्द नहीं ऐसा नहीं कि तुम भीतर राम राम दोहराओगे राम राम दोहराओगे तो तुम तो ओंठों को खबर हो जाएगी कभी तुम चुपचाप भी दोहराओ तो तुम पाओगे धीरे धीरे ओंठ भीतर हिल रहे कंपन चलेगा जीव को पता चल जाएगा कंठ को पता चल जाएगा सहजों का मतलब यह है कि ये कोई शब्द का दोहराना नहीं है परमात्मा का स्मरण ये हृदय की प्रतीति है सहजो सुमरण कीजिए हृदय मां ही दुराए ओठ ओंठ सुन ना सके नहीं कोई पाए किसी को पता ना चले क्योंकि मन अहंकार बड़ा चालबाज है अगर उसको ये भी मजा आने लगे कि लोगों को पता चल जाए कि मैं राम स्मरण करता हूं तो जरा जोर से करने लगेगा जब कोई निकलेगा तो जरा जोर से करेगा कोई नहीं होगा तो जरा धीरे कर लेगा कोई सुनने वाला नहीं होगा तो पोथी रख के बैठ जाएगा दुकान की बात सोच रहेगा फिर कोई आ जाएगा फिर पोथी उठा लेगा फिर किताब पढ़ने लगेगा मन बड़ा धोखेबाज है इस मन के धोखे से सजग रहना इसलिए जीवन की जो परम साधना है वह आंतरिक है गोह तुम तो उपवास भी करते हो तो इसलिए कि जुलूस निकलेगा आप दस दस दिन के लोग उपवास कर लेते हैं सिर्फ इसी आसान है कि अब जुलूस निकलने को है एक आध दिन की देर और उपवास को भी शादी विवाह जैसा उत्सव बना लेते हैं बैंड बाजा बजने लगता है भील चलने लगती है प्रोसेसन निकलता है शोभा यात्रा बनती तुमने उपवास खराब ही कर दिया और उस आदमी के मन में उपवास भी दिखावा हो गया ये किसी से कहने की बात है और अगर तुमने संसार से कह दी तो समझ लेना परमात्मा से अब कहने की कोई जरूरत ना रही बात खत्म हो गई चुकतारा हो गया तुम्हें जो मिलना था तुम्हारे उपवास से मिल गया बाजार में प्रोसेसन निकल गया बैंडबाजे हो गए अखबार में खबर छप गई खत्म लोग अहगान कर गए आके कि तुम महातपस्वी हो चुकतारा हो गया जो मिलना था मिल गया उपवास से अब कोई आगे बात मत उठाना और कुछ पाने की धर्म से तुम्हें संसार में कुछ भी मत लेना तो ही तुम परमात्मा को उससे पा सकोगे तुम यहां कोई पुरस्कार स्वीकार मत करना तो ही तुम्हें उसका पुरस्कार मिल सकेगा सहजो सुमरन कीजिए हृदय माही दुराए ओठ ओठ सुनना हिले सके नहीं कोई पाए राम नाम यूं लीजिए जाने सुमरन हार सिवा परमात्मा के और किसको को सुनाना है? उसने सुन लिया बात हो गई और वो कोई बहरा थोड़ी है कि तुम मस्जिद के ऊपर खड़े हो के चिल्लाओ जब सुनेगा कबीर कहते हैं क्या बहरा हुआ खुद आए इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे क्या खुदा को तुमने बहरा समझा वो सुन ही लेगा तुम क्या कहते हो वो थोड़ी सुनता है तुम क्या हो उसे सुनता है तुम जो शब्द दोहरा रहे हो उन्हें थोड़ी सुनता है तुम्हारे भाव सुनता है तुम्हारे ऊपर ऊपर जो तुम आवरण बनाते हो वो थोड़ी सुनता है तुम्हारे हृदय में जो छिपा है उसे सुनता है राम नाम यूं लीजिए जाने सुमिरन हार सहजो कै करतार ही जाने ना संसार संसार को कोई पता ना चले बस उसे पता चल गया काफी है बात खत्म हो गई वो लेन देन दो के बीच का है साधारण जीवन में भी तुम इस सूत्र को याद रखते हो प्रेमी अकेले में मिलना चाहते हैं, बाजार में नहीं और अगर प्रेमी बाजार में भी मिलें, तो बाजार को भूल जाते हैं अकेले हो जाते हैं। इसलिए तो दो प्रेमी जहां भी मिल जाए वहां उनके लिए एकांत हो जाता है और प्रेमी एकांत में मिलना चाहते हैं क्योंकि प्रेम बड़ी निचता चाहता है यह कोई दुनिया को दिखाने की बात थोड़ी यह कोई नाटक थोड़ी है कि तुम घुटने टेक के अपनी प्रेसी के सामने खड़े हो और मजनू की भाषा दोहरा रहे हो नाटक में ठीक है क्योंकि वो दिखावा है कि तुम जंगल जंगल जैसा राम घूमते हैं रामलीला में वृक्षों से पूछते मेरी सीता कहां है ऐसे घूम रहे हो और ध्यान रखे हुए हो कि फोटोग्राफर आया कि नहीं अब तक अखबार वालों को खबर हुई कि नहीं चिल्ला रहे हो मेरी सीता कहां है नाटक में ठीक है राम ने जरूर वृक्ष वृक्ष से पूछा होगा लेकिन चिल्ला के वृक्ष कहीं आदमी की भाषा समझते हृदय की समझते राम रोए होंगे शायद किसी वृक्ष पर सिर टेक कर प्राणों से एक हुक उठी होगी हुक कहता हूं आवाज नहीं एक आह उठी होगी कि मेरी सीता कहां है लेकिन क्या ऐसे शब्द बने होंगे कि मेरी सीता कहां है आकाश ने सुना होगा वृक्षों ने सुना होगा कि राम रोते हैं तड़फते हैं परमात्मा ने सुना होगा लेकिन यह कोई चिल्ला थोड़ी था यह कोई बाजार में फेरी थोड़ी लगानी थी सहजो कह करता ही जाने ना संसार जैसे प्रेम में प्रेमी एकांत एक चाहते हैं नहीं चाहते भीड़ खड़ी हो दो प्रेमी बैठे हों और तीसरा आदमी आ जाए तो प्रेम की धारा टूट जाती तीसरे की मौजूदगी बाधा बन जाती तीसरे की मौजूदगी में जो त्यंतिक है हार्दिक है वो कैसे निवेदन किया जा सकता है तीसरे की मौजूदगी उथला कर देती चीजों को दो चाहिए और दो भी जब बहुत गहरे होते हैं तो एक ही बचता है कहां दो बचते उस एकता में ही बिना कहे प्रेम निवेदन हो जाता है भीड़ भाड़ में चिल्ला चिल्ला के कहो तो भी प्रेम निवेदन नहीं होता मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग निरंतर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं उनसे जरा सावधान रहना, वो धोखा दे रहे प्रेम कहीं कहा जाता है होता है तो पता चल जाता है नहीं होता तो आदमी दोहराता है पति पत्नी से कहता है तुझे प्रेम करता हूं तेरे बिना एक क्षण न रह सकूंगा ठीक उल्टा सोच रहा है भीतर कि कहा कब छुटकारा मिले इस देवी से तेरे बिना रह ना सकूंगा हालांकि जब भी पत्नी नहीं होती तब तुम उसे प्रसन्न पाओगे जैसी पत्नी आई कि सब गड़बड़ हो जाता है। पत्नियां कहे जा रही हैं कि हमें तुम पे श्रद्धा है समर्पण है मुल्ला नीन को मैंने एक एक दिन बाजार में देखा। आदमी उसे चाकू छोरे बेचने की कोशिश कर रहा था उस आदमी ने कहा कुछ भी जरूरत ना हो नसुद्दीन तो भी लिफाफा चिट्ठी पत्री काटने के काम आ जाता उसने कहा हमें जरूरत ही नहीं हमें चिट्ठी कटी फटी मिलती हम विवाहित किसी पत्नी को भरोसा थोड़ी पति पे कि चिट्ठी उसको बिना खुली मिल जाए काट के पहले पढ़ती कहती है श्रद्धा तुम भगवान हो पति परमात्मा है लेकिन इतना भी भरोसा नहीं श्रद्धा भरोसा प्रेम बातचीत हो गए दिखावा हो गए कहते हैं हम कुछ और करते हैं कुछ और यही हमने परमात्मा के साथ भी कर लिया है हमारी प्रार्थना पूजा भी दिखावा हो गई मंदिर में ज्यादा लोग आ जाते हैं तो देखो प्रार्थना करने वाला कैसा मस्ती में आ जाता ज्यादा उछल कून करने लगता एकांत हो कोई ना हो इधर उधर देखता है कोई भी नहीं भगवान कहता जयराम जी घर जा कोई सार क्या है देखने वाले ही नहीं आए हैं आज प्रार्थना तो अत्यंत निजी घटना है उससे ज्यादा निजी कुछ भी नहीं वो तो प्रेम का भी गहनतम प्रेम है प्रेम का भी हृदय है प्राण है इसलिए सहजो ठीक कहती राम नाम यूं लीजिए जाने सुमिरनार सहजो कह करतार ही या तो सहजो को पता चले और इससे भी अच्छा होगा कि सिर्फ करतार को ही पता चले ये बड़ी गजब की बात है सहजों कह करतार ही ज्यादा से ज्यादा सहजों को पता चले ये भी मजबूरी है क्योंकि जब प्रेम आह्लादित होगा तो सहजों को तो पता चलेगा लेकिन इससे भी अच्छा होगा कि सहजों को भी पता ना चले कह करता रही कि बस करतार को ही पता चले उसे ही पता चले बात खत्म हो गई क्योंकि सहजो भी संसार का ही अंग है वो तुम जो हो तुम्हारा मन जो है तुम्हारा अहंकार जो है वो भी संसार का ही अंग है उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं ये बात आखिरी हो गई इससे आगे जाना अब असंभव है बस उसको पता चल जाए किसी और से निवेदन नहीं करना है और उसे पता चल गया तो वह जो पारस उपलब्ध हो उसे छिपा रखना है उसे ऐसे छिपा रखना है कि किसी को भी पता ही ना चले यद्यपि लोगों को उसका पता चलेगा अब ये अंतिम बात तुमसे कह दू जो लोगों को दिखाना चाहते हैं वो आखिर में पाएंगे उनका दिखावा लोगों को पता चल गया कि दिखावा था तुम अंधे हो और तुम लोगों को दिखाना चाहो तुम्हारे पास आंख है कितनी देर तुम दिखा पाओगे मुल्ला नसुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में पड़ा और तो सब ठीक था आंख उसकी कमजोर थी तो अपने आंख के डॉक्टर को उसने कहा कि क्या करूं कहीं ये आंखों की वजह से ये चश्मा भारी नंबर का कहीं वो स्त्री इसी वजह से गड़बड़ाना ना जाए क्योंकि मैं तो उसको भी ठीक से देख नहीं पाता ऐसा टटोलता हूं तब पता चलता है कहां सिर कहा हाथ इत बलू अगर बिना चश्मा के देखूं तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन कौन है और चश्मे की वजह से कहीं बाधा ना आ जाए कहीं वो स्त्री न सोचे कि तुम बिल्कुल नीम अंधे आधे अंधे हो तुम क्या शादी करनी कुछ उपाय है तो डॉक्टर ने कहा तू काम कर दिखावा करके तुझे दिखाई पड़ता है कोई भी ऐसा काम कर जिससे उसको समझ में आ जाए कि तुझे दूर का दिखाई पड़ता है तो जैसी कहावत है अंधे को बड़ी दूर की सूची नसुद्दीन ने सोचा सांझ बैठा उसने क्या किया एक सुई कपड़ा सीने की सुई एक वृक्ष में खोस आया बड़े से बड़ी आंख वाले को भी ना दिखाई पड़े कोई सौ कदम दूर बैठे रात चांदनी और उसने कहा कि अरे ये वृक्ष में एक सुई मालूम पड़ती लड़की भी थोड़ी हैरान हुई तो इसकी, इसकी आँख पे उसे था लेकिन इसको और सुई दिखाई पड़ती। उसको दिखाई नहीं पड़ रही। कोई सुई लगा गया है वो दिखाई पड़ रही तो इसने कम, उसने कहा मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती नसुद्दीन नसुद्दीन का मैं भी निकाल लाता हूँ वो उठे और भड़ाम से गिरे क्योंकि सामने एक भैंस खड़ी थी भैंस उन्हें दिखाई ना पड़ी दिखावा ज्यादा देर नहीं चल सकता कितनी देर चलेगा दिखावा जल्दी ही पकड़ में आ जाता है यद्यपि लोग चाहे ना कहें क्योंकि वो भी अभद्र मालूम पड़ता है कि कोई तुमसे कहे कि ये दिखावा है और अभद्र इसलिए भी मालूम पड़ता है कि वो भी तो यही कर रहे हैं इसलिए साठ गांठ एक षडयंत्र है सामूहिक पारस्परिक लेन देन है हमारा दिखावा तुम नहीं मिटाते तुम्हारा दिखावा हम नहीं मिटाते ऐसे संसार चलता है तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि बड़े ज्ञानी हो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े त्यागी हैं दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है अगर तुमने गड़बड़ की तो हम भी गड़बड़ कर सकते इसलिए संसार में ऐसा चलता है लेकिन सभी को पता है कि दिखावा दिखावा है दिखा दिखा के कि तुम किसी को धोखा नहीं दे पाते और दूसरी बात जो तुम समझ लो वो ये कि जो अपने भीतर छिपा लेता है वो छिपाए छिपती नहीं अपनी तरफ से छिपाता है लेकिन बात प्रकट हो जाती वैसे ही जैसे कोई स्त्री गर्भवती हो जाए छिपाओगे चाल बदल जाती चेहरे का ढंग बदल जाता आंखों का भाव बदल जाता साधारण स्त्री साधारण स्त्री मां गर्भवती बात और है एक क्रांति घट गई एक नए जीवन का आविर्भाव हुआ है भीतर वो गरिमा संभाले नहीं संभलती इसलिए गर्भवती स्त्री में जैसा सौंदर्य प्रकट होता है वैसा किसी स्त्री में कभी प्रकट नहीं होता क्योंकि अब एक आत्मा नहीं दो आत्माएं एक ही शरीर से झलकती एक ही घर में जैसे दो दिए जलते तो प्रकाश सघन हो जाता है छिपा ना सकोगे जब तुम्हारे भीतर पारस सौगा और परमात्मा को तुम अपने गर्भ में लेकर चलोगे कहां छिपाओगे साधारण सा बच्चा नहीं छिपता सहज तो ये कह रहे हैं कि तुम छिपाना तुम छिपाना सकोगे ये मैं तुमसे कहता हूं कोई कभी नहीं छिपा पाया अंधों को दिखाई पड़ने लगेगा बहरों को सुनाई पड़ने लगेगा तुम्हारा भीतर का परमात्मा जिन्हें किसी तरह की गंध नहीं आती उनके नासापुट तुम्हारे भीतर के परमात्मा की गंध से भर जाएंगे परमात्मा बड़ी उजागर घटना है हां जो छिपाता है उसका उजागर हो जाता है और जो उसे उजागर करना चाहता है उसके पास तो है ही नहीं इसलिए जल्दी ही पता चल जाता है कि दिखावा था तुम इसे परमात्मा पर ही छोड़ देना तुम अपनी तरफ से छिपाना वही प्रकट हो तो तुम क्या करोगे वो प्रकट होता है नहीं तो बुद्ध कैसे प्रकट हो नहीं तो सहजों कैसे गाए, नहीं तो फरीद कैसे पहचाना जाए असंभव है इस जगत में जब भी परमात्मा की घटना घटी है तो जिनको घटी है उन्होंने लाख उपाय किए छिपाने के और उनके सब उपाय असफल हुए वो परमात्मा तो पता चला ही है और जिनको नहीं मिला उन्होंने लाख उपाय किए बतलाने के कभी कुछ हुआ नहीं उनके बताने से सिर्फ उनकी मूढ़ता ही पता चली उनके बताने से सिर्फ उनका धोखा ही प्रकट हुआ है उनके बताने से केवल उनके भीतर की रिक्तता का ही लोगों को अनुभव हुआ है आज इतना ही